अर्थ दुलोक में उत्पन्न होने वाले सोम की स्तुति ज्ञानियों की वादियां पहले से ही करती रही हैं बल्कि भाति इस संस्कार के योग्य सोम को स्तुतियां प्राप्त होती हैं शब्द करने वाले पक्षी की भात यज्ञ स्थान में रहे स्वर्ण जैसे तेजस्वी सोम की स्तुति होती है अर्थ उच्च स्थान में किरणों को धारण करने वाला सोम स्वर्ग के ऊपर रहा है इस आदित्य की अनेक रूप से देखता है। सूर्य तेजस्वी प्रकाश से चमकता है। तेजस्वी सूर्य माता की भाती ड्यू इवन प्रत्वी ये दोनों को प्रकाशित करता है। पंचमो नवाक षडशीतितं सुक्तं अर्थ हे सोम तेरे व्यापक मन के वेग की भांति आनंद देने वाले रस शीघ्र जाने वाले घोड़े की भांति स्वयं चल रहे हैं दिव्य रस मीठा सोम रस आनंद बढ़ाते हुए कलश में जाते हैं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 सर्वज्ञ तू पात्र में दुलोक से मेघ के जैसा उदक आता है वो वैसा तू जा बलशाली तू सोम मेढ़ी के चांदनी के बीच में खाना जाता हुआ धारण करने की शक्ति वाले इंद्र को देने के लिए तैयार हो अर्थ हे सोम तेरी धाराएं व्याप्त मन की भांति वेगवान ज्योतमान दूध से मिश्रित होकर कलश में विशेष प्रकार से प्रवेश करती हैं जो ज्ञानी ऋषि गण हे सोम ऋषियों द्वारा निकाले तुझे शुद्ध करते हैं वे स्थाई धारा से पात्र में छोड़ते हैं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 उत्तम रीति से निरिक्षन करने वाला है हरे वर्ण का यह सोम मित्र रूपी यग्य के स्थान में बैठता है यह सामर्थ हवान सोम मेड़ी के बालों की चाननी से पवित्र होता हुआ जलों से मिस्त्रत होकर रहता है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 अर्थ यह स्तोत्रों से स्तुत किया जाने वाला सोम यज्ञ स्थान में रखा है यथा जैसा शकुन नामक पक्षी शीघ्र दौड़ता है उस प्रकार ज्ञानी सोम लहरियों से मेढ़ी के बालों की छाननी में से नीचे के पात्र में आता है हे इंद्र तेरे से दुलोक एवं पृथ्वी लोक के बीच में यह शुद्ध सोम स्तुति के साथ शुद्ध होता है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 अर्ध saoam, इंद्र के उदर के स्ठान में जाता है, मित्र हुआ, यह swoją saoam, मित्र रूप Idr के उदर में कस्ट नहीं देता है, पुरुष जैसा isht tulay के साथ मिलकर diyor रहता है, عट Myanmar Fazzarachah, वैसा saoam, शैकणूर रास्तों से कलश में जाता है, अर्ध आपको सुबुद्धियां आनंददायक स्तुति की कामना वाले तोता यज्ञ करता यज्ञ गृह में प्राप्त करते हैं सोम की मनन करने वाले स्तुतियां करते हैं तथा गोवे अपने दूध से इस सोम को मिलाती हैं अर्थ हे चमकने वाले सोम शुद्ध होने वाला तू हमारे लिए एकत्रित हुआ पुष्टिकारक अन्न क्षीणता ना करके रस के रूप में दो जो शब्द करता हुआ मधुता युक्त प्रतिबंध रहित दुहा है शब्द युक्त अन्न रूप मधुर उत्तम रीति से वीर्य बढ़ाने वाले पुत्र मिले ऐसा वीर्य बढ़ाने वाला एक दिन में 3 बार दूध दो अ यह सोम बुद्धि को बढ़ाने वाला विशेष रीत से देखने वाला दिन का ऊषा एवं जो लोक का वर्धन करने वाला रस् देता है उदधकों का करता कलशों में जाता है इंद्र के हदय में प्रविष्ठ होता है बुद्धिमानु द्वारा स्तुत किया जाता है अर्थ यह सोम ज्ञानियों द्वारा रस निकाला जाता है यह प्राचीन काल से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 अर्थ यह सोम शुद्ध होता हुआ ऊषाकालों को तेजस्वी करता है यह सोम सिंधुओं के जलों से युक्त होकर लोकों का सहायक होता है यह सोम रस निकालता हुआ उत्तम आनंद देता हुआ हृदय को देता हुआ रस निकाल देता है अर्थ हे प्रकाश देने वाले सोम दिव्य यज्ञ स्थानों में रस दे कलश में छानने के पश्चात रखा यह सोम है इंद्र के पेट में शब्द करता हुआ जाता है याजको ने यज्ञ में रखा यह सोम द्युलोक में सूर्य को चढ़ाता है अर्थ हे सोम तू पत्थरों से कूटकर निकाला रस छाननी में से शुद्ध होता है तथा इंद्र के पेट में प्रवेश करता है हे सोम विशेष निरीक्षण करने वाला एवं मनुष्यों का निरीक्षण करने वाला हो यज्ञकर्ता अंगिरों के लिए गौओं का रक्षण करने वाला जल अपने पास रखता है अर्थ हे सोम रस निकाले तेरी साध्यय करने वाले ब्राह्मण अपना संरक्षण करने की कामना करके स्तुति है हे सोम तुझे शयन पक्षी दु लोक के ऊपर से ले आया है तू तु स्तुतियों से प्रशंसित हुआ है अर्थ मेढ़ी के बालों की चांदनी के ऊपर रस रूप में शुद्ध होने वाले हरे वर्ण के सोम रस को सात नदियां या गोवे प्राप्त करती हैं ज्ञान बढ़ाने वाले सोम को जलों के पास यज्ञ के स्थान में बड़े ज्ञानी जन प्रेरित करते हैं अर्थ यह सोम रस शुद्ध होता हुआ हिंसक शत्रुओं को लांग कर जाता है और यज्ञ करने वाले के लिए उत्तम मार्ग करता है अपना रूप गौवों की भांति करता है प्रगतिशील ज्ञानी जैसा यह सोम घोड़े की भांति खेलता हुआ चांदनी में से शुद्ध होकर नीचे के पात्र में आता है अर्थ मिले हुए सैकड़ों धाराओं से चारो ओर से साथ रहने वाले वे सूर्य किरण हरे सोम के साथ रहते हैं, वे उदक की कामना करते हैं, अंगुलियां गौ के दूध से मिले सोम रस को शुद्ध करती हैं, यह द्यू लोक के तीसरे स्थान में रहे सोम के लिए होता है।